सहनाब सहनो भुन सह वी करवा वह तेजस्वनाधीतमस्त मेषा वह शांति ही, शांति ही, शांति हा जी पीछे का कुछ पूछना तो नहीं है जी हाँ जी अच्छा पाठ तो हो जाएगा उसमें तो कोई बात नहीं एक ही सूत्र है बाकी तो पूर्वत है प्रारंभ करें आगे का पाठ हाँ जी सूत्र हाँ जी हाँ जी बोलिए तो अनेक द्रव्यों में, द्रव्यों में। नहीं संवाय संबंध की कोई बात नहीं है। नहीं।, नहीं।, नहीं मतलब यहाँ संवाय संबंध बोलेंगे तो कोई ऐसा कोई आ, आ, आ, क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता ये तो है नहीं यू तो यू तो, तो कहने को कह सकते हैं मतलब यहाँ ऐसा लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है संवाय संबंध द्रव्यों में द्रव्यत्व अनेक द्रव्यों में द्रव्यत्व एक समान होने से मतलब यू अनेक द्रव्यों में द्रव्यत्व के विद्यमान होने से द्रव्यो से द्रव्यव अलग है हाँ समवाय संबंध से भी कहने को कह सकते हैं आप नित्य संबंध से भी कह सकते हैं द्रव्यो में द्रव्यत्व नित्य संबंध से रहने के कारण से आ, शब्द कोई भी बोल सकते नित्य संबंध बोलो समवाय संबंध बोलो अविना संबंध बोलो बोल सकते उसमें कोई बात नहीं हाँ पूछिए हाँ, अवयवी और जाति में अवयवी तो एक वस्तु को कहते हैं अवयवी का मतलब है एक पदार्थ एक है वो उसको अवयवी कहते हैं जाति उसको कहते हैं जो आ, सब में एक जैसा दिखना मतलब जो धर्म इनमें है वैसा का वैसा धर्म उसमें दिखना समानता है इसमें और उसमें समानता है यानी जो जो धर्म इस व्यक्ति में है वही का वही धर्म उसमें है और वैसा ही धर्म उसमें है तो समान धर्म सभी में बराबर दिखना यही समानता है यही जाति और अवयवी जो है एक को कहते हैं अवयवी एक होता है नहीं जाती तो एक है लेकिन जाति में सब में एक जैसा है आ, और ये अवयवी जिसको अवयवी कह रहे हो वो एक है बस अवयवी एकत्व को प्रदान करता है मतलब एकत्व संख्या को अवयवी उत्पन्न कर रहा है अवयवी बने एकत्व उसमें आएगा अवयवी नहीं बनेगा तो एकत्व नहीं आएगा अवयवी बने तो जाति आएगी हाँ ठीक है ना तो अवयवी जाति का कारण है और जाति उसका कार्य है ऐसा ठीक है हाँ जी तेरहवा सूत्र तथा यहीं से है ना तथा का मतलब जैसे द्रव्य के बारे में बताया है वैसा ही तथा बोलिए गुणेशु भावात गुणत्व उत्तम भाष्य वही सरल है गुणत्व अपर ये जो गुणत्व है ये अपर सामान्य कहलाता है अनेके अनेक गुनेशु। रूप रसादि अनेक गुणेश में भावात, समान रूप से विद्यमान होने से खलु निश्चित रूप से रूपादि गुण व्यति व्यक्ति भिन्नम वस्तु उक्तम, रूपादि गुणों से पृथक भिन्न वस्तु के रूप में उक्तम कहा गया है गुणत्व को स्पष्ट हो गया नहीं हुआ ये कहना चाह रहे हैं गुण गुनत्व, गुणत्व अपरसामान्य। ये जो गुणत्व है इसको अपरसामान्य कहते हैं परसामान्य वो द्रव्य गुण और कर्म में एक समान रहता है उसको परसामान्य कहते हैं परसामान्य जो सब में विद्यमान है सब कौन है द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में समान रूप से वो विद्यमान है इसका मतलब सभी में है क्योंकि तीन क्षेत्र हमारे पास में, में द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में सब में एक समान है इसका क्षेत्र व्यापक है सभी के अंदर आ गया कोई बचा नहीं इससे इसलिए यह पर सामान्य कहलाता है अब द्रव्यों में ही द्रव्यत्व रहता है तो पर सामान्य की अपेक्षा यह छोटा हो गया द्रव्यों में केवल रहेगा और गुणों में गुणत्व रहेगा वो द्रव्यों में नहीं रहेगा तो विभाग हट गए इसका तो द्रव्यत्व का अलग विभाग हो गया गुणत्व का अलग विभाग हो गया और कर्मत्व का अलग विभाग हो गया तो परसामान्य सामान्य की अपेक्षा यह छोटा सामान्य है इसलिए इसको अपरसामान्य कहा। तो यहां कह रहे हैं गुणत्म अपर ये जो गुणत्व है इसको अपरसामान्य कहते हैं क्यों इसको अपर कहते हैं तो कह रहे हैं रूपादिशु अनेक गुणेश रूप रस आदि अनेकों गुणों में जितने भी गुणे उन सब गुणों में भावात् रहता है तो अनेक गुणों में रहने के कारण से खलु निश्चित रूप से रूपादि गुण व्यक्तित रूपादि गुण से भिन्नम वस्तु भिन्न वस्तु है रूप अलग है और रूपत्व मतलब गुणत्व अलग है हाँ गुण में गुणत्व रहता है गुन यानी रूप गुण है ना तो रूप गुण अलग है और उसमें रहने वाला गुणत्व अलग है तो रूपादि गुण व्यक्तिता रूपाधि गुणों से रूपाधि गुण रूपी व्यक्ति से ये पृथक है भिन्न है इसलिए इसको अलग वस्तु कहा है हाँ जी स्पष्ट हो गए अब सूत्रार्थ लिखिएगा अनेक गुणों में हां जी सूत्रार्थ अनेक कहो या सभी गुणों में कहो सभी गुणों में भी लिख सकते हैं आप क्योंकि कोई गुण तो बचेगा नहीं इसके लिए तो सभी गुणों में ऐसे सभी द्रव्यों में कह सकते पहले वाले में तो सभी गुणों में गुणत्व के विद्यमान होने से सभी गुणों में गुणत्व के विद्यमान होने से गुणत्व को अलग वस्तु माना गया है गुणत्व को गुण से अलग वस्तु माना गया है हा पदार्थ कहो अगली बात अच्छा। और एक बात है इस गुणत्व को लेकर और एक बात समझना है बोलिए सामान्य विशेष अभाव ये जो गुणत्व को लेकर हमने बताई ये बात इस गुणत्व में सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता है सूत्रार्थ लिखिएगा गुणत्व में गुणत्व में सामान्य और विशेष का व्यवहार न होने से गुणत्व को गुण से अलग समझना चाहिए हाँ जी अलग होने से गुणत्व को गुण से अलग मानना चाहिए यथा गुण तथा कर्म यहां यथा गुणत्वम तथा कर्मत्व नहीं वैसे मैं बोल रहा हूं यह तथा शब्द लिखा है ना ये तथा तभी बोलेंगे ना यथा पहले आ चुका है तो यथा गुणत्व तथा कर्मत्व तो बोलिए कर्मसु भावाद। अच्छा ये भाष्य नहीं हुआ ना हाँ भाष्य नहीं हुआ गुणत्व अपर ये जो गुणत्व है ये अपरसामान्य कहलाता है और गुण व्यक्ति है भिन्नम वस्तु गुण व्यक्ति से अलग वस्तु है त्र इस गुण गुणत्व में त्र इस गुणत्व में गुणवत् सामान्यम विशेष व्यवहारों न बहुत इस गुणत्व में गुण के समान सामान्य और विशेष वाला व्यवहार नहीं होता है जैसे गुण में सामान्य और विशेष का व्यवहार होता है ऐसे इस गुणत्व में वैसा व्यवहार नहीं होता है हो गया स्पष्ट तथा यथा गुणत्व तथा कर्मत्व जैसे गुणत्व है वैसा ही कर्मत्व है कर्मसु भावात कर्मत्व उत्तम तो कह रहे हैं कर्मसु कर्मसुभाव कर्मत्व उक्तम सभी कर्मों में सूत्रार्थ सभी कर्मों में सभी कर्मों में कर्मत्व के होने से सभी कर्मों में कर्मत्तु के होने से कर्मत्तु को कर्म से अलग कहा गया है यह कर्म से भिन्न वस्तु कहा गया है कर्मत्तु को कर्म से भिन्न वस्तु कहा गया है ठीक है भाष्य को देखिएगा कर्मत्व अपर सामान्य कर्मत्व जो है अपरसामान्य कहलाता है खलु उत्सु कर्मसु भावात निश्च... क्यों कर्मत्व को अपरसामान्य कहा है निश्चय से उत्सपनादि जितने भी कर्म हैं इन सभी कर्मों में भावात, विद्यमान होने से उत्षेपनादि कर्म व्यक्ति तिन्नम वस्तु उत्तम इसलिए उत्षेपनादि जो कर्म है उस कर्म रूपी व्यक्ति से भिन्न वस्तु है ये इसलिए इसको अलग वस्तु माना है सभी कर्मों में विद्यमान है कर्मत्व इसलिए सभी कर्मों से भिन्न वस्तु है ये ये कहना चाहते हैं हाँ जी हाँ जी तो थी भी ले तो, दो दो दो दो दो दो तो भी इसी तरह से हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं मतलब अनेक कर्म है तो उत्षेपन उत्... मतलब उत्क्षेपन के माध्यम से कहीं संयोग होता हो तो भी आप मान सकते हैं अगर ऐसा होता है और अवक्षेपण कर्म से अगर मानते हैं तो उससे भी हो जाएगा आ? और आकुंचन कर्म से होता है जहां से होता हो प्रश्न ये नहीं है कि आ, कर्म का मतलब अनेक कर्म है ठीक है ना अनेक कर्म मिलकर के संयोग उत्पन्न करते हैं विवाह को उत्पन्न करते हैं अब वो अनेक कर्म उत्क्षेपण कर्म भी हो सकते हैं अवक्षेपण कर्म भी हो सकते हैं नहीं, नहीं। थे, थे। थे। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं मतलब मतलब पांच है का क्या? जो क्या शास्त्र का जो पारिभाषिक शब्दी शास्त्र में पांच शब्द कह रहे हैं ठीक है तो से छह छह लिया। तो पांच कर्म हाँ हाँ थी तो ऐसा है आ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कहीं पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा कहीं संयोग हो रहा हो तो पांचों कर्म पांचों प्रकार के कर्म आकर के संयुक्त होते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है एक ही प्रकार के अनेक कर्म आकर के संयुक्त हो सकते है ना आप ये ये मान सकते हैं जैसे यहां एक वस्तु है यहां एक वस्तु है तो इधर से ऐसे आ रहे हैं ठीक है ना एक प्रकार से आकुंचन हो रहा है आकुंचन रूपी कर्म के माध्यम से संयोग हो सकता है ठीक है ना अवक्षेपन कर्म से भी संयोग हो सकता है ठीक है ना तो अवक्षेपन कर्म से भी संयोग हो सकता है उत्सेपन कर्म से भी संयोग हो सकता है ठीक है और क्या कर्म है प्रसारण प्रसारण से भी हो सकता है नहीं विभाग वो तो प्रसारण से हो सकता है हाजी गमन से भी हो सकता जैसे भी हो सकता हो संयोग तो होगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है जहां जहां लग सकता वहां वहां लगा लो जहा नहीं लग सकता तो उसको सोचेंगे कि भाई यहाँ नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा कोई बात नहीं मैं मैं ये कभी कही नहीं रहा ना मैं ये तो कही नहीं रहा तो वो भी हो सकते हैं ना जब इधर से आकर के जुड़ सकते हैं तो इधर से भी आकर के जुड़ सकते हैं तो तो तो तो क्या तो तो तो नहीं आप वेग को आ, क्या कहना चाहे अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न करते हैं पहला कर्म होगा क्या मैं नहीं मानता हूँ हम सब मानते हैं हाँ जी कर्म ऐसी उत्पन्न होता ही यहाँ पर कहा कि कर्म नाम हाँ। तो कर्म नाम से हम पांच जो कर्म है जो शास्त्र का जो पारिभाषिक शब्द लेते हुए हाँ जी तो हमने अब मान लीजिए पांच है तो पांच में से एक पुल या एक कर्म को क्षेपण में देखे क्षेपण हाँ। कर्म में वो तीन चीजें आई गए संयोग विभाग में तो जी कोई दिक्कत ही नहीं होगी नहीं आप क्या कहना चाहते है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना नहीं मतलब कर्म से संयोग भी उत्पन्न होता है विभाग उत्पन्न होता है वेग भी उत्पन्न होता है आप चाहते हैं नहीं, नहीं, है वहाँ पर तो एक सूत्र अपने आप है ये मतलब कर्म संयोग विभाग और वेग को उत्पन्न करता है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं थी अब यहाँ आप क्या नया क्या कहना चाहते हैं तो चकार से वेग लेना चाहते हैं और वो किस आधार पर लेना हूं। तो मेरा आधार ले। आधार चाहता हूँ मतलब नहीं। विभागाम में जो ठीक तो है वो पकड़ में आ गया की आप पांचों कर्म लेना चाहते हैं तो उन पांचों तो कर्म तो एक साथ नहीं लेना चाहता हाँ एक कर्म उत्पण हाँ। क्रम तो से विभाग उत्पन्न होता, उत्पन होता है संयोग भी उत्पन्न होता है हो हाँ होगा तो तो तो उस रूप में लेंगे तो मेरे क्या आपत्ति है पर यह वैसा अर्थ करना नहीं चाह रहे है ना तो नहीं वैसा ही है। अगर वैसा करेंगे तो वैसा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो बात पहले आ चुकी है कि संयोग विभाग वेगा नाम कर्म जो कहा ना तो इतनी नहीं मैं मैं ये, गारे गारे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मतलब वहां आए तो यहाँ नहीं आ सकता मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ यहाँ आ रहा है तो कुछ अलग आएगा उसका कुछ अलग अर्थ होगा वही अर्थ यहाँ पर है तो वैसा नहीं आना चाहिए मैं ये कहना चाह रहा मतलब वहां पर भी कर्म से वेग उत्पन्न होता है बोला वहां ये नहीं बोला कि एक ही प्रकार के कर्म से वेग उत्पन्न होता है तो कर्म से वेग उत्पन्न होता वो किसी भी प्रकार के कर्म से वेग उत्पन्न होता और वैसा ही अर्थ आप यहां पर ले रहे हैं कि पांचों प्रकार के कर्मों से वेग उत्पन्न होता है तो वो वहां जो अर्थ है वही तो अर्थ यहां ले रहे हो तो फिर तो को, अंतर कोई है ही नहीं है ना पर इस पहले मेरी बात को समझ लीजिए <laughs> क्या कह ऐसा अर्थ बताना या उद्देश्य नहीं है यहाँ जो उद्देश्य है अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग को उत्पन्न करते हैं अनेक कर्म मिलकर के एक विभाग को उत्पन्न करते हैं ये यहाँ बताने का भी प्राय है ठीक है ऐसा ही अर्थ उचित है हाँ मिलेगा तो आप ले लीजिए मेरे कोई आपत्ति नहीं करेंगे कुछ भिन्न होना चाहिए हाँ जी हाँ तो कौन सा जो उसी को, को कहा पर बताओ ना कहां पर? वाला से। बोलो तो। कारण समवाय द्रव्य आ, द्रव्य कर्मणा। कर्म इसमें इसमें क्या बताया था मैंने ये कहना चाहता हेतु ऐसा रखना चाहते हैं कि पीछे आज है ठीक है अलग अच्छा ठीक है इक्कीस को कुछ अलग अलग करना चाहिए अच्छा ठीक है मैं इस बात को मानता हूँ आपका ये कथन है वहाँ आए तो मैंने उसका तो दिया निगमन के लिए ठीक है ना अब यहाँ कहना चाहते हैं यहाँ भी निगमन के लिए है ऐसा आप कहना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं मैं क्यों कहूंगा जब मेरे पास एक आधार है मेरे पास एक आधार है आप उस आधार को क्यों झुटलाना चाह रहे हैं कि स्पष्ट है की अनेक कर्मों से एक संयोग होता है जब स्पष्ट है प्रत्यक्ष है तो उस अर्थ को लेने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही आप जबरदस्ती वहां पर वेग को लेने के लिए वही अर्थ आप यहां ले रहे हो और आप ये कहो उसको लेकर के कि जैसे वहां आपने निगमन किया है, वैसे यहां पर भी लेना चाहिए तो जबरदस्ती वो अर्थ क्यों लेना चाहिए यहां पर जब साक्षात भिन्न अर्थ यहां सिद्ध हो रहा है और प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है तो उस, उसी अर्थ को लेना चाहिए जो सिद्ध है ये मैं कहना चाह रहा हूं पकड़ में आ रहा आपको अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं निकल रहा है संगति नहीं लग रही है तब आप फिर संगति लगा लो हां जी या निगमन करना चाह रहे हैं जब आपको स्पष्ट अर्थ दिख रहा है कि अनेक संयोग अनेक कर्मों से एक संयोग होता है प्रत्यक्ष है बस हो गया ठीक है चलें आगे हाँ अगर आपको और कहीं आगे मिलेगा और प्रमाण से सिद्ध होता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है बदलने में क्या दिक्कत है उसको बदल कोई हमको एक ही अर्थ को पकड़ करके थोड़ा रहना है बदल देंगे उसमें क्या दिक्कत है हाँ जी तो कर्मसु भावात कर्मत्वक्तम कर्मत्व अपरसामान्यम कर्मत्व अपर है खलु उत्षेपनादिशु कर्मसु निश्चित रूप से उत्क्षेपनादि ये जो पांच प्रकार के कर्म हैं इन सभी कर्मों में भावात् कर्मत्व विद्यमान होने से उत्षेपनादि कर्म व्यक्ति तत्पनादि जो कर्म है उस कर्म रूपी व्यक्ति से भिन्नम वस्तु उक्तम इसको भिन्न वस्तु के रूप में कहा गया है सूत्रार्थ हो गया हाँ हो गया और की जा है। जी कर्मों जीत सारे बहुत सारी कर्म ले हाँ। ले दे रहे हैं क्या कर सकते कर्मों कर्मों में एक कर्मत्व कर्मत्व रहता है, इन्होंने तो कर्म, से पांच पांच लिए, ना लेकर अनेक ले लेते। नहीं तो कर्मत्व को बता रहे हैं ना हर कर्म में कर्मत्व रहता है तो, तो इस यहाँ पर कर, आ, आ, आ, आ, अनेक शब्द से यहाँ सारे सब प्रकार के कर्मों को लेना है क्योंकि कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसमें कर्मत्व नहीं रहता है अब यहां पर इसको लेकर के वहां पर भी कर्म नाम कर आप सारे प्रकार के कर्म होना चाहिए ले लो ना गर, अगर अगर संगति बैठता तो मेरा क्या पत्ती है क्योंकि गुण कहने से अब वो जिस जिस गुण को मतलब कोई गुण गुण को उत्पन्न करता है ठीक है ना अब जो जो जो भी गुण उत्पन्न करता हो सारे गुणों को ले लो ना जो उत्पन्न करने वाले जो उत्पन्न नहीं करता तो उसको हल्ला हटा देंगे बाकी जो जो गुण से कोई नया गुण उत्पन्न होता उसको लेते जाएंगे वहां पर ऐसे ही यहाँ पर अनेक कर्म मिलकर के संयोग उत्पन्न करता है अब वो अनेक कर्म केवल एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग प्रकार के हैं जितने भी प्रकारों से होते हैं हो, उतने प्रकारों को मान लेंगे किसी प्रकार से मान लो नहीं हो सकता एक उदाहरण दे रहा हूं तो उसको नहीं मान लेंगे क्या बात है इससे ये नहीं अर्थ तो नहीं आ, आ, आ, मतलब वो अनुचित लगेगा कि भाई सब जगह तो और एक जगह तो नहीं हो रहा है अब उस एक जगह ना होने से इस सूत्र गलत नहीं ठहराएंगे ना इसलिए नहीं सकती तो इस तरह का इस नहीं किया हुआ तो कि की का है क्योंकि दो ऐसी हाँ ठीक है हाँ बिल्कुल मैं मान रहा हूँ उस स्थिति में आपत्ति क्या रही है यहां पर सूत्र स्पष्ट कहता है कर्मनाम कर्मनाम अपने आप में बहुवचन दिया है इसका मतलब यह कहना चाह रहे हैं अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग उत्पन्न करते हैं अगर नहीं होता है कहीं पर भी आपको उदाहरण नहीं मिलता है तब यह सूत्र गलत होगा आ, सूत्र गलत नहीं होगा हमारी व्याख्या गलत होगी मैं ये कहना चाहूंगा मान लो सूत्र कुछ और कहना चाह रहा हो और हमने उसकी व्याख्या गलत कर रहे हो तब तो यह बात मानी जा सकती है अथवा वास्तव में सूत्र ही गलत हो सूत्र का मतलब कनाद ने गलत बना ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं मान लो कोई ऐसे ही सूत्र इसमें जोड़ दिया हो सूत्र बना करके तब हो सकता जब आपको कोई उदाहरण ही नहीं मिल रहा हो कि अनेक कर मिलकर के एक संयोग उत्पन्न ही नहीं कर सकते एक भी उदाहरण आपको ना दिखाई दे तब हम मान लेंगे ये गलत सूत्र होगा पर ऐसा तो है नहीं है दुनिया भर के उदाहरण मिलेंगे तो इसमें कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी ना कर्मों से एक भी संयोग होता है, हाँ, दो भी होते हैं और भी होते हैं। हाँ तो वो अगर कोई आपत्ति नहीं, नहीं। हाँ गया हाँ, गया हाँ गया को, कोई आपत्ति नहीं है और उस वाले में फिर से जाए <laughs> तब तो तब तो कोई आपत्ति नहीं है ना आप ये मानना चाहते हैं कि अनेक कर्मों से अनेक संयोग उत्पन्न होते हैं वो तो है ही पहले से सिद्ध है उसको बताना कोई आवश्यक ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि वहाँ पहले बता चुके हैं मतलब कर्म से वेग उत्पन्न होता है ये पहले बता चुके हैं पर यह नहीं बताए हैं कि अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य उत्पन्न करते हैं अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं यह नहीं बताया उसको बताने के लिए प्रक्रिया चल रही है इस दृष्टि कौन से यहां पर अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग को उत्पन्न करते हैं यह बताना पड़ेगा उसको इस दृष्टि से आपको ले ले बाकी और फिर आगे आप सोच लेना और जिस समय प्रमाण से यह बात कट जाएगी तुरंत मैं स्वीकार कर लूंगा ठीक है हाजी अथच अच्छा। और एक बात समझना है कर्मत्व को लेकर के बोलिएगा सामान्य विशेष अभाव ठीक उसी हाँ जी ठीक उसी प्रकार है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा कर्मत्व में सामान्य और विशेष का व्यवहार ना होने से कर्मत्व में सामान्य और विशेष का व्यवहार ना होने से कर्मत्व को कर्म से भिन्न वस्तु कहा गया है कहा गया है भाष्य को देखिएगा कर्मत्व अपर कर्मत्व अपरसामान्य कहलाता है कर्म व्यक्ति भिन्नम वस्तु और कर्म व्यक्ति से ये भिन्न वस्तु है यमवत सामान्यम विशेष व्यवहारों न बहती हाँ यत्र, तत्र यत्र तत्र नहीं यत क्योंकि तत्र उस कर्मत्व में तत्र का मतलब उस कर्मत्व में कर्मवत कर्म के समान सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता है ओके okay, स्पष्ट अंतिम सूत्र कहता है भावम विवृणोति आचार्य भाव का विवरण प्रस्तुत करते हैं आचार्य हाजी या सारे भावों को बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं भाव का मतलब द्रव्यत्व को गुणत्व को कर्मत्व को सत्ता को इन सबको लेकर के एक बात कही जा रही है इन सारी बातों को लेकर के एक एक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सब क्या है ये सब एक के रूप में रहते हैं ये अलग अलग नहीं रहते हैं यानी द्रव्यत्व तो अनेक नहीं होते ही होता है गुणत्व अनेक नहीं होते गुणत्व एक ही होता है, तो है। कर्मत्व तो अनेक नहीं होते हैं कर्मत्व तो एक ही होता है सत्ताए अलग अलग नहीं होते सत्ता एक ही होता है ये कहना चाहते हैं जाति के रूप में एक ही होता है इस बात को सबको लेकर के ये सब एक एक भाव के रूप में रहते हैं ये बताना चाहते हैं। बोलिए सद इति लिंग अविशेषाद विशेष एको एकोभाव पहले एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बाद सूत्रार्थ समझ लीजिएगा इसको पढ़ लीजिएगा उसके बाद सूत्रार्थ समझ लीजिएगा भाष्य को देखिए द्रव्य गुणे कर्मणि सत द्रव्य में गुण में कर्म में सत यह विद्यमान रहता है ऐसा लेकर के शंकर मिश्र आदि भी भाष्यकार ही इदम सूत्र अन्यथा व्याख्यातम शंकर मिश्र आदि भाष्यकारों ने इस सूत्र को सत के रूप में भिन्न व्याख्या यानी गलत व्याख्या की है जैसा सूत्र का अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न गलत अर्थ किया है क्या गलत अर्थ किया है उसको बता रहे हैं तत्र सत्ता सत्तापरकम व्याख्यानम कृतम इस सूत्र का अर्थ जो है सत्ता परक अर्थ किया है सत्ता परक व्याख्यान किया है यानी सत्ता परक का मतलब है पर सामान्य परक व्याख्या किए है न सम्य उचित नहीं है ऐसी व्याख्या उनकी गलत है यदि खलु सत्ता परम यदि सत्ता परक पर सूत्र होता तब तो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता ये जो सूत्र आया था पहले इप्तम सूत्र से अंतरम एवं अनेक सूत्र भवित यदि उसी सत्ता को लेकर के बोलते तो उस सातवें सूत्र के बाद इस सूत्र को रख देते यदवा यदवा तदेव सप्तम सूत्रम अथवा उसी सातवें सूत्र को थोड़ा विस्तार करके इस बात को भी उसमें जोड़ देते हैं बहुत सरल हो जाता सप्तम सूत्रम सातवां सूत्र इस प्रकार बना देते सदिति तो सा सत्ता एका वो सत्ता एक ही होती है बस उसी के साथ एक शब्द जोड़ देते एका इतने से काम चल सकता था अगर यहाँ इस सूत्र का अर्थ सत्ता होती तो वहां पर इसको जोड़ देते ऐसा सूत्र बन जाता बहुत सरल होता हाँ जी लिंग विशेषता उसमें नहीं आ पाए तो उसका कैसा ये सब आएगा ना सत्ता सत्ता जो है सत्ता का लिंग समान है सत्ता इसमें है इसमें है इसमें है समान ही है ना तो ये सारी बातें वहाँ पर आ सकती है के आ सकते। ना जी? के आ सकते हाँ, ये आ सकते है नीचे तो लेकिन नहीं ये बातें सारे नहीं बात ये है लिंग अविशेषाद का मतलब यहां पर जो चिन्ह है लक्षण है सत है सत है इसमें समानता है ना तो ये अर्थ वो उसके साथ लगा रहे हैं सत के साथ लगा रहे हैं और विशेष अभाव सत सत सत है, है इसमें विशेष है नहीं है इसलिए सत्ता एक ही होता है तो ऐसा अगर अर्थ होता तो वहां साचा एका है इतना ही कह देते ना पर इसका वो नहीं है इसका अर्थ और भी है अलग और भी है जो वहां उसके लिए कहेंगे तो उस, इनके बारे में नहीं कह सकते थे इसलिए उस सत्ता को भी लिया है और द्रव्यत्व को भी लिया है गुणत्व को भी लिया है कर्मत्व को भी लिया है इन सबको एक बता रहे हैं इन सबको एक जैसा बता रहे हैं। इन सब में एक ही प्रकार का भाव रहता है यह बताना चाहते हैं इसलिए अलग सूत्र बनाया पकड़ में आ रहा है इसकी व्याख्या आगे करेंगे तो ये बात आपको पकड़ में आ रही है यदि सातवां सूत्र में जो बात आई उसी बात को इस सूत्र में कहते या तो ये सूत्र उस सातवें सूत्र के बाद में रख देते इसको अथवा उसी सूत्र में इस बात को भी जोड़ देते समाप्त हो जाती पर ऐसा नहीं किया है इसको सबसे अंत में पढ़ा जा रहा है और इसका अर्थ कुछ और ही है इसका इस सूत्र का अर्थ केवल सत्ता नहीं है इसलिए उन्होंने जो व्याख्या किया वो गलत किया ये कहना चाहते इतम ववेद ऐसा सूत्र होता कैसा सूत्र सदित ये तो द्रव्य गुण कर्मसू सा सत्ता ये तो सातवा सूत्र है फिर उसके साथ में ये जोड़ दे साचा एका और वह सत्ता जो एक ही होता है ऐसा जोड़ देते थे इतम भवेत ऐसा सूत्र बनता पुनः चते भाष्यकारा प्रस्तव्या फिर एक और बात हम कहना चाहते हैं उन भाष्यकारों से हम पूछना चाहते हैं किम सत्ता ही एक क्या सत्ता ही एक है द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व व किम न एक क्या द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व एक एक नहीं है क्या अथा अच्छा, तदपि एक एक वो भी एक एक ही है तभी के न सूत्रे न प्रश्न फिर वो सब वो भी एक एक है तो फिर वो किस सूत्र से सिद्ध होगा ये पूछना चाहते हैं यदि तन्न एक एकम यदि वो कर्मत्व द्रव्यत्व वो एक एक नहीं है किंतु द्रव्यु द्रव्यत्वानि गुणेशु गुणत्वानि कर्मसु कर्मत्वानि खलु अनेकानि वो एक एक नहीं है तो जैसे द्रव्य अनेक हैं तो द्रव्यत्व भी अनेक होंगे गुण अनेक है तो गुणत्व भी अनेक हो जाएंगे कर्म अनेक हैं तो कर्मत्व भी अनेक हो जाएंगे ऐसा माना जाएगा तर्री अगर ऐसा हो जाता तो द्रव्य द्रव्यव गुण गुणत्व कर्म कर्मत्व को भेदा जब द्रव्यत्व भी अनेक हो गया द्रव्य भी अनेक हो गया तो द्रव्य अनेक है द्रव्यत्व भी अनेक है तो दोनों में भेद क्या है गुण भी अनेक है और गुणत्व भी अनेक है तो दोनों में भेद भेद तो कुछ होगा नहीं है वो तो भेद दिखा नहीं सकोगे आप इसलिए ऐसा अर्थ करना गलत है ये कहना चाहते हैं पकड़ में आ रहे जी आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हाँ जी हाँ जी तो, तो, एक एक तो इसके लिए से सूत्र नहीं नहीं नहीं नहीं इनके लिए सूत्र तो है ही नहीं ना इस सूत्र कर तो सत्ता हो गई हाँ जी। फिर द्रव्य के लिए द्रव्य भी एक ही होता है गुण भी एक गुणत्व भी एक ही होता है उसके लिए भी तो सूत्र बनाना पड़ेगा ना आपको फिर वो सूत्र तो है नहीं ये ये ये ये समझ ये आएगा कि द्र द्रव्यत्व भी एक ही होता है ना जैसे सत्ता एक होता है तो द्रव्यत्तु भी एक होता है तो उस द्रव्यत्तु भी एक ही होता है इसको बताने के लिए भी तो आपको सूत्र बनाना पड़ेगा वो तो बना हुआ नहीं है गुणत्व भी एक ही है उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा ये भी एक होता है उसके लिए भी सूत्र नहीं है ऐसे कर्मत्व के लिए भी सूत्र बनाना पड़ेगा है तो नहीं है सूत्र हाँ जी हाँ जी मान करके चलो वो तो वो तो बहुत व्यापक हो गया वो तो कोई व्यापक हो जाएगा लेकिन इतना तो सिद्ध हो रहा है ना इसका मतलब है यहां इस सूत्र का अर्थ सत्ता अर्थ नहीं है ये कहना चाहते इस सूत्र का अर्थ केवल सत्ता अर्थ नहीं लेना चाहिए यही कहना चाहते अगर आप ये कहो कि नहीं द्रव्यत्व एक नहीं होता अनेक होते हैं गुण गुणत्व एक नहीं होता गुणत्व अनेक होते हैं कर्मत्व एक नहीं होता कर्मत्व भी अनेक होते हैं अगर आप ऐसा मानना चाहते हैं तो फिर तो द्रव्य भी अनेक होते हैं तो द्रव्य भी अनेक होते हैं वो भी अनेक ये भी अनेक तो दोनों में अंतर क्या करोगे अंतर नहीं कर पाओगे और अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर नई नई समस्या आ जाएगी आपके सामने आगे और उसकी भी नहीं हाँ जी हाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो आप व्याख्या नहीं कर पाओगे इसलिए आप नहीं मान सकते कि द्रव्यत्व अनेक होते हैं गुणत्व अनेक होते हैं कर्मत्व अनेक होते हैं एक ही होते हैं यही मानना पड़ेगा जब ये मानोगे तो फिर उसके लिए भी आपको सूत्र बताना पड़ेगा जो नहीं है इसका मतलब है इस सूत्र का अर्थ सत्ता अर्थ नहीं है ये कहना चाहते स्पष्ट हो गया जी हाँ जीवल मतलब केवल सत्ता अर्थ नहीं है तथा द्रव्यत्व गुणत्व से कर्मत्व किम द्रव्यत्व का क्या स्वरूप रहेगा क्योंकि द्रव्यत्व भी अनेक हो गए तो उसका क्या स्वरूप रहेगा गुणत्व भी अनेक होंगे तो उसका क्या स्वरूप होगा कर्मत्व भी अनेक हो जाएंगे तो उसका क्या स्वरूप होगा न किमापि स्वरूपम् तथा व्याख्या उस प्रकार का व्याख्या करेंगे तो उसका कोई भी स्वरूप नहीं रहेगा बताना ही मुश्किल हो जाएगा उसका क्या स्वरूप है अनेक है तो अनेकों के स्वरूपों को आपको बताते रहना पड़ेगा पर ऐसा कोई अर्थ उचित नहीं है तस्मात न अर्थो युक्त उन लोगों ने जिस प्रकार का अर्थ लिया है वो अर्थ यहां पर उपयुक्त नहीं है किंतु सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व कर्मत्वाम भावान प्रत्येकं प्रति समानं विधान अस्ती कहते हैं सत्ता फिर द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व इन सब भावों का इन सब सत्तात्मक पदार्थों का प्रत्येक प्रति इन सबके प्रति समानम विधानम समान रूप से यही सूत्र विधान करता है की क्या विधान करता है भाव एक भाव एक ही होता है और ये भाव एक ही होता है यह सबके साथ लाभ होगा सत्ता के साथ भी द्रव्यत्व के साथ भी गुणत्व के साथ भी कर्मत्व के साथ में भाव कलु एक भाव का मतलब होना द्रव्यत्व का होना मतलब इसमें भी द्रव्यत्व है, इसमें भी द्रव्यत्व है, इसमें भी द्रव्यत्व है, इसमें भी द्रव्यत्व है, मतलब द्रव्य का भाव द्रव्यत्व का भाव इसमें है द्रव्यत्व का भाव इसमें है मतलब द्रव्यत्व का होना ये जो होना जो भाव है ये सब में एक प्रकार एक जैसा है भाई वो सत्ता के रूप में नहीं कह रहे द्रव्यत्व का होना अलग है सत्ता का होना अलग है गुण गुणत्व का होना और कर्म में कर्मत्व का होना और द्रव्य में सत्ता का होना ऐसा मतलब द्रव्य गुण कर्मों में तीनों में सत्ता का होना ये जो होना जो भाव है सब में बराबर है चार इन सब के अंदर भाव एक जैसा है चार में भाव एक जैसा है हाँ चारों में चार हाँ। सत्ता में भाव है हाँ तो में चारों, चारों में एक ही भाव है जी तो भाव है तो समान है, तो है।, तो है।, तो है। तो सत्ता हाँ, में जो कुछ है और गुण तो में है तो कुछ क्या चार चीज बताए हाँ जी हाँ जी गुण और हम कर्मत्व भेद देख सकते हैं जिसको गुणत्व कहते हैं गुण गुण तो रहता है, करम करम तो रहता है, है, इस और है? कर्मों में में भेद और क्या वो परसामान्य परसामान्य? या भाव के रूप में दोनों एक जैसा ही है यही तो कहना चाह रहे हैं। ये सब में एक ही भाव है ये सब ये सारा मिलकर के एक ही तो सामान्य इन सबको सामान्य कहते हैं पहले इस बात को समझो इन सबको सामान्य कहते हैं तो सब एक ही है ना मतलब जाति से ये चारों ग्रहण होते हैं तो चारों ग्रहण तब होंगे ना जब ये इन सब में एक ही भाव रहेगा देखिए अविद्या अविद्या का जो भाव है वो पांचों में एक जैसा है इसलिए उन सबको अविद्या कहते हैं परंतु उन सबको अविद्या कहते हुए भी उनको जो वेद कर रहे हैं ना किसी कारण से वो कारण अलग चीज है उनका वेद करने का लेकिन सब में एक ही भाव है ना अविद्या इसलिए उसको अविद्या कह देते हैं। पकड़ में आ रहे ना अविद्या का जो भाव सभी में पांचों में एक जैसा है ना ऐसे ही इन चारों में भाव एक ही है सामान्य वाला भाव होना वाला भाव एक ही है ये कहना चाहते हैं। तो ठीक है वो कोई एक ही बात है वो होने वाला भाव, भाव का मतलब ही सामान्य है वो शब्दों में अंतर है आपको शब्द से कोई ठीक है आप सामान्य भाव कर लीजिएगा भाव एकाइवक है ना भाव शब्द से है सामान्य सामान्य सब में एक जैसा है वो सामान्य को किसी शब्द से तो कथन करोगे ना तो उसको यहाँ पर भाव शब्द से कथन किया है और इस भाव का अर्थ तो, वैसे हिंदी में भाव का तो होना ही अर्थ लेते हैं इसलिए जो होना है होना ही सामान्य है केवल होना सत्ता नहीं है होना ही सामान्य हाँ जी हाँ जी गया। जो था, उसमें था न। बोलो क्या कहना चाहते है जो द्रव्य था, था।, था तो पता लग रहा है वो द्रव्य है जाति कभी समाप्त नहीं होती वो तो ठीक है प्रयोग होता है भाषा में द्रव्य द्रव्य है तो उसमें है। तो तो नष्ट नष्ट हो गया था तो जब हुआ, तो था जब हुआ पहले। से नहीं ये वो शब्दों में वो गलत बात है वो था नहीं बोला जाएगा मतलब द्रव्य नष्ट हो गया ये तो बोला जाता है द्रव्यत्व नष्ट हो गया था द्रव्य था ऐसा नहीं बोलते नष्ट हो गया उसमें नहीं इस रूप में था मलका था कहने से अब द्रव्यत्व नहीं है ये नहीं इसका अर्थ है इसका ये मतलब नहीं द्रव्यत्व था उसमें तो ठीक है द्रव्य जब था तो, तो द्रव्यत्व भी था पर ये इस था शब्द से अब ये नहीं कहेंगे कि अब द्रव्यत्व उसमें नहीं है ना तभी तो था बोल रहे हो ये छल करोगे वाक्ल आप तो ये नहीं कर सकते अब मतलब द्रव्य नहीं है बस इतना ही प्रयोग किया जाता है द्रव्यत्व था ऐसा कोई प्रयोग नहीं करता अगर ऐसा करें तो अनुचित है क्योंकि द्रव्यत्व तो रहता ही हमेशा नित्य है द्रव्यत्व तो जाति तो नित्य है द्रव्य के नष्ट होने पर द्रव्यू नष्ट नहीं होता है द्रव्यू नित्य है के नष्ट होने होने पर पर को के नष्ट नष्ट भी हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी दूसरे द्रव्य में वो तो एक ही है ना कहीं ना तो कहीं रहेगा ना रहेगा द्रव्य में ये द्रव्य नष्ट हो गए कोई बात नहीं दूसरे दुनिया भर के द्रव्य है ना हाँ इसमें जैसे कि जो द्रव्य हुआ, इसमें द्रव्य तो उससे क्या कहलवाना चाहते ये बताइए आगे की बात बोलो नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं पहले आप, आप अपनी बात करें रहे आप क्या कहना चाहते हैं अपने सिद्धांत पहले रखिएगा आप कहना क्या चाहते हैं है में में प्रयोग, है। प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग होता है प्रयोग जो लोक में जो प्रयोग होते हैं उचित प्रयोग भी होते हैं और अनुचित प्रयोग भी होते हैं यानी यथार्थ प्रयोग भी होता है अयथार्थ प्रयोग भी होता है और दोनों वहाँ व्यवहार में स्वीकृत होता है उतरो उतरो अजमीर आ गया ये उचित नहीं है लेकिन स्वीकृत है अजमेर आया नहीं है हाँ अजमेर आया नहीं अजमेर वहीं पर है, हम अजमेर आए लेकिन बोला यही जाता उतरो उतरो, अजमेर आ गया पर ये स्वीकृत है लोक में केवल उस बात को लेकर कोई सिद्धांत तो नहीं रखना है वो तो व्यवहार में तो बहुत कुछ होता है बोलो, बोलो, हाँ। तो तो ये जाती है हो तो तो फिर वो देखिए सारे गो समाप्त नहीं होते ले लो। थी पहले बहुत सारी जाती कोई बात नहीं, नहीं कारण में रहता है कहीं जाएगा नहीं कारण में रहता है और कहाँ नहीं कहीं तो रहे जैसे मान लीजिए द्रव्य नष्ट हो गया ठीक कार्य द्रव्यो को नष्ट करते जाओ लेकिन कारण द्रव्य तो रहता है तो, तो कभी नष्ट नहीं होता है जी कारण द्रव्य भी भी मैं कब कह रहा हूं कार्य द्रव्य में है तो कार्य द्रव्य है ही नहीं है द्रव्य तो, तो एक है पहले इस बात को समझ लीजिएगा द्रव्यत्व तो कभी समाप्त नहीं होगा गुणत्व कभी समाप्त नहीं होगा सुनिए ठीक है पहले आप ये पहले आप अपना पक्ष बताया अपने पक्ष अब तक नहीं बताया आप आपका पक्ष क्या है ये बताइए पहले आप क्या कहना चाहते हैं फिर फिर, फिर क्यों तो चर्चा कर रहे हैं तो, है, तो नहीं। पर उसको समझने चाहने तो के लिए आप आपको अपना पक्ष ते? रखना होगा कि जाति अनित्य है कह दो फिर उसके लिए प्रमाण लाओ ऐसे थोड़ा कहने से थोड़ा बात मैंने प्रमाण भी तो लाना पड़ेगा ना आपको शब्द प्रमाण ले जिज्ञास नहीं ऐसा है आप जिज्ञासु अगर होते है तो आप जिज्ञासा ही करते हैं आप जिज्ञासा नहीं रख रहे आप तो अपना पक्ष लेकर के चल रहे हैं जिज्ञासा में और पक्ष में अलग, अलग कोई बात है ठीक और है मैं मना कब कर रहा हूं लेकिन फिर जब आप जब वहां जिज्ञासा नहीं रहे ना पक्ष विपक्ष हो गए ना उस स्थिति में पहले आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा की जी जाति जो है अनित्य है इसको आपको पक्ष रखना पड़ेगा फिर रख रक, नहीं सकते हैं है तो, तो तो हो तो तो ऐसा है देखिए तो, तो, तो, पहले इस बात कर तो, द्रव्य तो कभी समाप्त नहीं होता पहले पहले मेरे बात सुने, द्रव्यत्व कभी समाप्त नहीं होता गुणत्व कभी समाप्त नहीं होता है और कर्मत्व भी कहीं कभी समाप्त नहीं होता इसलिए नहीं होते हैं द्रव्य नित्य द्रव्य है अनित्य द्रव्य समाप्त तो हो होने दो एक ही होने के कारण कही ना कहीं तो है क्योंकि आत्मा द्रव्य है दो आत्माएं हैं और आत्माएं है तो आत्माएंख्य आत्माएं है, जीवात्माएं हैं परमात्मा द्रव्य है ठीक है ना अच्छा फिर उस अगली बात यह है गुणत्व अब जब द्रव्य है नित्य रहेंगे तो उनमें गुण भी रहते हैं तो पहले बात सुन लो और गुणत्व भी रहते हैं ऐसे कर्म भी क्योंकि प्रकृति जो स्वयं रजोगुण है उसमें कर्म है तो कर्म सदा रहेगा उसमें तो कर्मत्व भी सदा रहेगा ठीक है ठीके? अब रही बात अनित्य द्रव्य ठीक है अब अनित्य द्रव्य नष्ट होते तो होने दो ना जाति तो सब में बराबर रहती है चाहे नित्य द्रव्य हो चाहे अनित्य द्रव्य हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जाति तो एक ही है ना मेरी बात को समझ लेना द्रव्य नित्यो अनित्यो उसमें कोई लेना देना नहीं है नित्य द्रव्यो अनित्य द्रव्यो सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व तो एक ही है ठीक है तो अनित्य द्रव्य नष्ट होते होने नहीं तो जब वो नित्य द्रव्य हमारे सामने है उसमें जाति विद्यमान है किसके बारे में प्रश्न होता है गोत के लिए हाँ तो तो ठीक है कोई भी ले लीजिए ले लीजिए कैसे सिद्ध करता है, लिया। है। अब मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कार्य पदार्थ तो कोई है ही नहीं कार्य पदार्थ है रहा, रहा है ठीक है नेक्स्ट कर, कर दे तो कारण में है कारण में है ना क्योंकि अगर कार्य कहीं नष्ट हो गए तो तो कारण में तो है ना वो उत्पन्न होने की संभावना कारण है ना जाति तो बिल्कुल है क्यों नहीं है अगर जात कारण में नहीं तो कार्य में कैसे आएगा आपने पढ़ के आए ना कारण गुण गुणपूर्वक का कार्य गुणा कारण गुण की कार्य गुण होते हैं देखिए जाति, जाति उत्पन्न नहीं होती है जाति तो नित्य है ठीक है ना तो यहाँ पर कारण कारण में तो है वो ऐसा है घटा घड़ा नहीं अभी प्रलय की स्थिति है घड़ा नहीं है तो आप कहेंगे जाति नित्य कैसे तो घटत्व मतलब कैसे, कैसे नित्य है ठीक है ना कारण में है ना वो कारण में विद्यमान है इससे क्या फर्क पड़ता है तभी तो नित्य माना जाएगा ना उसको जब नित्य मान रहा है तो आपको कोई तो हेतु देना पड़ेगा ना कि कारण द्रव्य है तो कारण द्रव्य में घटत्व है मिट्टी में है भले गढ़ा कहीं भी नहीं हो मान ली गढ़ सौरे गढ़े को समाप्त करते हैं अजमेर के अंदर कोई भी ऐसा घड़ा ना दिखे पूरे अजमेर में घड़े समाप्त कर दो ठीक है कोई बात नहीं मिट्टी में तो है घटा तू उसमें क्या दिक्कत है मिट्टी में कैसा कारण में, में है मान लीजिए ये बोला जाता ना कार्य कारण के अंदर है कोई भी का, कोई भी नष्ट नहीं होता ये सिद्धांत तो आप समझते ना कोई भी चीज समाप्त नहीं होता है तो समाप्त नहीं होता है तो अब तो वो फिर वो कार्य तो है नहीं है तो कारण रूप में है ये बोला जाता है ना उसको कारण रूप में सृष्टि है सृष्टि जो है कारण रूप में विद्यमान है ये बोला जाता है कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों में विद्यमान है ये बोला जाता है ये सिद्धांत आप पढ़ेंगे ना इसमें आएगा एक सिद्धांत आगे चलकर कर की इनके ऊपर चर्चा होगी अनित्यों में अनित्य और नित्यों में नित्य इस तरह का एक प्रसंग आएगा तो अब अनितों में नित्यता को लेकर के कई बातें आएंगे तो यहाँ पर एक सिद्धांत है कि कारणों में नित्य रहता है कार्यों में नहीं रहता है एक सिद्धांत आया कि कारणों में वो नित्य रहता मतलब कारणों में रह, रहता है कार्यों में बलें नहीं रहे कोई भी चीज जो कार्य है नहीं है तो वो कारणों में विद्यमान रहता है इसको सत्कार्यवाद और असत्य असतकार्यवाद के रूप में दो सिद्धांत हैं अब वैशेषिक को पढ़ना और उदयवीर शास्त्री जी ने जो परिशिष्ट दिए हैं परिशिष्ट उन परिशिष्टों में आप ये पढ़ना सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दोनों बातों को लेकर के चलते हैं जो सत्कार्यवाद है उसमें स्पष्ट किया गया कि वो कारण रूप में था इसलिए कार्य रूप में आ गया अगर कारण रूप में नहीं था तो कार्य रूप में कभी आ ही नहीं सकता इसको सत्कार्यवाद कहते हैं और असत्कार्यवाद का मतलब यह होता है कार्य रूप में था ही नहीं इसलिए वो आया भी तो वो केवल शब्दांतर है वहां पर एक व्यक्ति कारण में देख रहा है एक व्यक्ति कार्य के रूप में देख रहा है तो वहां सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद के रूप में यह स्पष्ट किया है कि वो कारणों में रहता है तो ऐसे ही जाति भी कारणों में रहता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है पहले आप लोग उसको पढ़ लेना पूरे परिशिष्ट को जब समय मिले फिर उसके बाद में फिर सोच लेना पूछ लेना हाँ जी सब कुछ है जो आज नहीं पहले इस हा जी हा जी हा जी पृथ्वी घड़े को, को उत्पन्न उत्पन कर, करती तो मतलब ये कहा मिट्टी घड़े को उत्पन्न करता है वस्त्र को नहीं हाँ तो बराबर है मिट्टी तो घड़े को उत्पन्न करेगा आप ये कहेंगे रूही जो है कपड़े को उत्पन्न करता है घड़े को नहीं ऐसा बोल सकते है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ, ऐसा है आज जितने भी आपको दिख रहे हैं हाँ? वो सब के सब कारणों में थे इसलिए दिख रहे हैं नहीं तो कहां से दिखेंगे अभाव से भाव थोड़ा होगा साकार है, या साकार है साकार है पर वो अभिव्यक्त नहीं है उसका साकार जब कार्य के रूप में आ जाते तो अभिव्यक्त होते हैं कारणों के रूप में अनभिव्यक्ति है दो स्थितियां हैं एक अभिव्यक्ति स्थिति एक अनभिव्यक्ति स्थिति अगर कारण में आकार नहीं होता तो कार्यों में कभी नहीं आ सकता ये इसलिए इस इस दूसरे अन्य का जो पहले दूसरे सूत्र है ना इसको गंभीरता से पढ़ लीजिएगा आप लोग गंभीरता से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कारणों में अगर नहीं है तो कार्य में कभी नहीं आ सकता जब कारण में नहीं है तो कार्य में कहा से आएगा तब ये माना जाएगा अभाव से भाव हुआ तो आज जो कार्यो में हमको जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कारणों में है पर कारणों में अभिव्यक्त नहीं मतलब अत इंद्रिय होने से वो अभिव्यक्त नहीं हो सकता जब वो कार्य के रूप में बनकर के सामने आता तब इंद्रिय को हो जाता तब इंद्रियों से वो दिखाई देता है ऐसा हाँ जी आ, ये बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं पहले आप बताइए जाति को जाति को कूटस्थ नीति मानेंगे परिणामी नीति को मानेंगे क्योंकि जो नित्य द्रव्य है नित्य द्रव्यों में जाति नित्य रूप में रहता है यहां जो नित्य है उसको कूटस्थ नित्य ही कहेंगे उसको हाँ बिल्कुल जाति तो नित्य है उसमें कोई आपत्ति नहीं अभी तक तो मेरे को यही समझ में आ रहा है आगे अगर बदलाव हुआ तो, तो अलग बात है मेरे को अभी जो समझ में आ रहा है क्योंकि नित्य द्रव्य तो रहते ही हैं जब तक नित्य द्रव्य है तो नित्य गुण भी है और जब तक नित्य द्रव्य है तब तक तो नित्य कर्म भी है नित्य कर्म का मतलब है नित नित्य कर्मत्व हाँ कर्मत्व कहना चाहिए नित्य कर्म नहीं नित्य कर्मत्व कर्मत्व क्योंकि सत्व सत्व रज में रज रज का स्वभाव ही क्रिया है तो जब क्रिया वहां पर हो रही है तो उसमें कर्मत्व विद्यमान है तो कर्मत्व भी वह नित्य है वहां पर आ, क्या प, हो गया आपकी बात हाँ आप बताइए आप कर्म कर्म नित्य बोलते हाँ कर्मत्व तो शब्दों में निकल गया होगा कर्मत्व नित्य है कर्म नित्य में मेरा भाव ये नहीं था कि कर्म नित्य है कर्मत्व नित्य है तो, ठीक है परिणाम वो वो वो जो कूटस्थ और परिणामी नित्य जो है वो दूसरे ढंग से है जैसे योग यो, मतलब योग दर्शन में आया दो तो प्रकार के बताया हुआ कूटस्थ नित्य और परिणामी नित्य कुटस्थ नित्य उनको कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ठीक है ना किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता जैसे आत्मा परमात्मा है और जो प्रकृति है वो कूटस्थ नित्य नहीं यानी अपरिवर्तनीय नहीं है परिवर्तन होता है पर वो जो परिवर्तन हो वो बाह्य रूप से परिवर्तन होता है आंतरिक रूप से भी कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता बाह्य जैसे सोना है ना सोना उसको कुंडल के रूप में बना सकते कड़े के रूप में बना सकते हार के रूप में बना सकते कुछ भी बना सकते सोने को उसमें जो सोना तो आ, हार में देखो तो भी सोना ही है सोना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ सोना का जो भाव है वो वैसा का वैसा है उसका जो बाह्य आकार है वो बदल रहा है इसको कहते हैं बाह्य स्वरूप में बदलना आंतरिक रूप में सोना तो वैसे ही रहेगा ना तो एक आंतरिक परिवर्तन नहीं होता उसमें बाह्य रूप से ऊपर ऊपर का परिवर्तन हो रहा है इसको कहते हैं परिणामी नित्य पकड़ में आ रहा है तो ये जो परिणामी नित्य है ये इस रूप में है कि वो कारण जैसा है वैसा नहीं रहता वो कार्य के रूप में आ गया उसका बाह्य स्वरूप बदल गया जैसे ये बोला जाता कोई भी कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है नष्ट होती ही नहीं है लेकिन परिवर्तन, परिवर्तन होता है, उसका प्रारूप बदल जाता है तो वो जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में नहीं रहेगा दूसरे रूप में विद्यमान रहेगा रहेगा जरूर मतलब जो रूप दिखाई दे रहा था वो स्वरूप ना होकर के दूसरा स्वरूप आ जाता है वहां पर तो ये जो दूसरा स्वरूप आया ये बाहर का स्वरूप है अंदर का उसका जो भाव है वो वैसा का वैसा रहेगा इसी को परिणामी नित्य कहते हैं हाँ जी हाँ जी के अनुसार हाँ सांख्य योग के अनुसार बता रहा हूँ यहाँ के अनुसार तो वो तो अलग बात है हाँ जी की उत्पत्ति से हम्म नहीं बिल्कुल नहीं है क्योंकि कर्मत्व तो है ना कर्मत्व से तो वहाँ कर्मत्व विद्यमान ही है ना पहले कारण के रूप में विद्यमान है वहाँ पर हाँ तो जी तो कर्म के अंदर है को तो कर्म तो के अंदर है जैसे द्रव्य, तो द्रव्य ठीक है कोई बात नहीं तो वह निरंतर कर्म हो ही रहा है ना कर्म अभी नहीं हुआ है, कर्म हुआ कर्म कैसे नहीं नहीं नहीं पहले इस बात को समझ लीजिएगा ये जो कर्म है क्रियाशील रहे ना वो सदा क्रियाशील रहता है उसकी क्रिया कभी बंद नहीं होती है याद रखना पहले मेरी बात को समझ लो ये जो रजोगुण का स्वभाव क्या है क्रियाशील रहना स्वभाव का मतलब समझ रहे हैं आप लोग स्वभाव कभी रहता कभी नहीं रहता ऐसा नहीं होता स्वभाव निरंतर रहता उसके अंदर अब मेरी बात को समझना क्रियाशील रहना उसका स्वभाव है वो कभी समाप्त नहीं होता है और किसी भी अवस्था में सदा रहेगा स्वभाव का मतलब ही सदा एक होता है निमित्त से प्राप्त होने वाला एक मतलब एक से और एक स्वाभाविक क्रियाशीलता उतनी बड़ी रहेगी जैसे मान लीजिए हैं क्रियाशीलता लेकिन उसमें क्रिया भी तो नहीं नहीं वहां तो क्रिया उत्पन्न हो रही है समाप्त हाँ। भी हो रही नहीं हो नहीं हो रही है क्रियाएं तो चल रही हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब उत्पन्न हो रहे ना स्टोर है उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे मान लगे वहां पर है मतलब निरंतर कर्म चल रहा है कर्म कभी समाप्त नहीं होता है उसका हाँ हाँ जी हाँ जी क्रिया का मतलब यही है ना क्रिया का मतलब ये है क्रिया उत्पन्न हो रही नष्ट हो रहे वहां पर भी ऐसा ही मानना पड़ेगा बस हो गया मेरा को जो रखना तो रख लिया हाँ जी आपने इन्होंने तो कर्म की उत्पत्ति कर्मत्व को हाँ हाँ नहीं मतलब वही कर्म नहीं था कर्म कर तो चल ही रहा है ना वहाँ पर तो तो मतलब पहले इस बात को समझो क्या कोई ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में कर्म कोई नहीं हो रहा हो कोई ना कोई होता है, है होता है ना बस कर्म, कर्म है।, है पर ये कर्म मैं वो, वो कर्म वो तो उत्पन्न होने वाला तो पहले नहीं था इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है अभाव से भाव का मतलब है कहीं भी कर्म नहीं था अब पहली बार आया उसको हाँ। कहते पहले इस बार आपको पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि कोई कर्म नहीं था अब ये बिल्कुल अभी जो आया ये कर्म नया कर्म है पहले था ही नहीं है यही कर्म की बात नहीं है कर्मत्व जो है क्योंकि जो शब्द जैसे शब्द होते हैं ना शब्द दो प्रकार के होते हैं एक उत्पन्न होने वाले और एक जाति के रूप में तो कर्म जाति के रूप में पहले से विद्यमान है जी पहले एक काम कर लेते हैं इस प्रसंग को तो समाप्त कर तो भाव से नहीं।, नहीं है यही तो आपको पहले समझना पहले है यही तो पहले ये तो आप किसी भी स्थिति में अभाव से भाव को सिद्ध नहीं कर सकते पहली बार संस्कार बना ये कभी होता ही नहीं है पहली बार मुक्ति में गए ये कभी होता ही नहीं है याद रखना पहले भी संस्कार थे उससे भी पहले थे अनंत है <laughs> जीकार शब्द जाति पहले से है आप शब्द के बारे में पढ़ा होगा ना आपने वो, ब, वो पढ़ा है क्या नाम है वाक्य पदी हम पढ़ा आपने पूरा नहीं पढ़ा ना वो पढ़ना चाहिए वैसे एक बार प्रधान जी से हम कहते हैं कि उनको पहले भी एक बार कहा था प्रधान जी से कोई आप लोगों में से पढ़ने वाले होंगे तो एक बार जरूर ये पढ़ेंगे अच्छा रहेगा जाति के रूप में सर्वत्र विद्यमान है हर चीज विद्यमान है जाति के रूप में अगर जाति के रूप में इसको नित्य नहीं मानेंगे तो फिर आपको यही मानना पड़ेगा अभाव से भाव तो अभाव से भाव नहीं हो सकता ये सिद्धांत अटल है इसका मतलब कोई भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं है किस रूप में जाति के रूप में तो व्यक्ति के, के रूप में तो अनित हमें कोई आपत्ति नहीं है ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ इतने मात्र से व्यक्ति तो अनित्य उत्पन्न होता है समाप्त तो होता है पहले नहीं था उसको तो हम स्वीकार ही कर रहे हैं लेकिन इससे अब अभाव इस से भाव सिद्धांत में लेना चाह रहे हो ये संभव नहीं है ठीक है इस प्रसंग को पूरा कर लेते हैं हाँ जी जी पहले इसको पूरा कर लेते हैं एक बार इसको पूरा करके सूत्रात कर लेते हैं फिर आप बात कर लेना ठीक है हाँ जी बोलिए हाँ जी वो वो ठीक है कक्षा हो सकती जब ये, ये हो जाएगा परीक्षा दे देंगे जब दोबारा बैठेंगे हम लोग <laughs> हाँ और क्या है हाँ वो पूछ सकते पूछ सकते उसमें आपत्ति नहीं वो पूछ सकते हाँ आपको अभी पूछना था चलिए अब कहाँ तक हुआ था, था यहाँ पर नीचे हाँ जी ठीक है तो तो ये कहना चाहते हैं सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर, कर्मत्वा नाम भावानाम इन समस्त भावात्मक पदार्थों के प्रत्येकम प्रति प्रत्येक के प्रति समानम विधानमस्ती समान रूप से इस सूत्र का विधान है इन सबके लिए एक ही सूत्र का विधान है क्या है वो भाव एक हा। इन सब में भाव रहता है वो भाव एक ही होता है वो भाव क्या है सामान्य यह कलु भाव प्रत्येन जो कि भाव प्रत्यय से यानी सामान्य शब्द से उसका कथन किया जाता है तस्य भावस्तलो ये अष्टाध्यायी व्याकरण का सूत्र है ये केवल इतना कहता है सूत्र ये भाव को बताने के लिए भावा जो शब्द है मतलब होना भाव का मतलब व्याकरण के दृष्टि में होना ही बोला जाता है इस होने को बताने के लिए दो प्रत्यय आते हैं व्याकरण में एक त्व प्रत्यय आता है और एक तल प्रत्यय आता है और ये दोनों ही जोड़ सकते हो आप द्रव्यत्वम भी कह सकते हो और द्रव्यता ऐसा भी कह सकते हो मनुष्यत्व मनुष्यता ऐसा कह सकते गुणत्व गुणता ऐसा कह सकते मतलब अर्थ एक ही होगा प्रत्यय दो होंगे तो तस्य तस्वलो इस सूत्र से भाव को बताने के लिए त्वा और तल प्रत्यय होते हैं तो इसी को कह रहे हैं त्वा तल त्वा का त्वा ही रहेगा तल का ता बन जाता है। इति अनेना इस सूत्र से द्रव्यु द्रव्यम तद एकम समस्त द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है और वो द्रव्यत्व एकम एक ही है भिन्न भिन्न द्रव्यु पृथ्वी आदिषु वर्तमान सत अलग अलग द्रव्यो में पृथ्वी जल आदि द्रव्यो में वर्तमान होता हुआ एक ही रहता है तथा गुणेशु गुण तदपी एकं, वो भी एक है। भिन्न भिन्न गुणेशन सदी अलग अलग रूपादि गुणों में विद्यमान होता हुआ भी वो एक ही है तथा तथा कर्मसु कर्म तदेक और कर्मों में भी कर्मत्व वो भी एक है भिन्न भिन्न कर्मेशेपनादिषु भिन्न भिन्न कर्मों में उत्षेपनादि कर्मों में विद्यमान होता हुआ भी वो एक ही है यद अपर वो क्या है वो अपरसामान्य कहलाता है मतलब द्रव्यत्व अपरसामान्य है गुणत्व अपरसामान्य है और कर्मत्व अपर सामान्य उसी प्रकार से जैसे द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व ये सब एक एक है तथा उसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्मसुव और द्रव्य गुण कर्मों में भी वही भाव रहता है भाव प्रत्यय भाव प्रत्यय से यहाँ पर तल प्रत्य जोड़ा इसमें जैसे द्रव्यत्व में त्वप्रत्यय जोड़ा गुण में गुणत्व के लिए त्व प्रत्यय जोड़ा है कर्म में भी तव प्रत्यय जोड़ करके वहां गुणत्व कर्मत्व द्रव्यत्व बना है और सत्ता में द्रव्यगुण कर्मों में जो भाव रहता है ना उसके लिए तल प्रत्यय जोड़ा है तो कह रहे हैं यहां तल प्रत्यय जोड़ करके ता उसका शेष रहेगा ना, इस पर परसामान्य को कहा जाता है और वो है सत्ता सद सद में तल प्रत्यय जोड़ा है तो सत्ता बन गया द्रव्यगुण कर्म के भिन्न भिन्न अर्थेशु द्रव्य कर्म रूपी आ, अलग अलग पदार्थों में खलु एकम वस्तु और वो सत्ता भी एक ही वस्तु है तेना इससे द्रव्यु द्रव्यव एकमु गुणेशु गुण एकम कर्मसु कर्मत्व एकम इन इन सब में एक एक के रूप में ही रहते हैं तो सर्वेशु द्रव्य गुण कर्मसु अब सभी द्रव्य गुण कर्मों में सत्ता च एकम और सब द्रव्य गुण कर्मों में भी सत्ता भी एक ही है एकम वस्तु एक ही वस्तु है ये शाम यो एका भाव है तेषु स एक भाव एक एव तो ये शाम इन इन सभी में जिन सब का यह भावा, जो भाव है वह भाव भाव तेषु उन सब में स एक एव वो एक ही प्रकार का है और ये जो एक प्रकार का ये भाव है ये किस प्रकार का है सत के रूप में है लिंग अविशेषाद यानी अविशेष के रूप में है सब में समान रूप में विद्यमान है अर्थात उसी को खोला है तथा तथा उस -उस उस -उस द्रव्यों में द्रव्यत्व भाव से गुणों में गुणत्व भाव से कर्मों में कर्मत्व भाव से और द्रव्य गुण कर्मों में सत्ता भाव से ऐसा तथा तथा भावेना उस, -उस स्वभाव से सत सत अर्थात अस्तित्व सब में उसका अस्तित्व है यानी उन सब में सामान्य विद्यमान है लिंगस्य अभेदात लिंग का अभेद होने से सब में यही सत्सत सत विद्यमान आएगा द्रव्यत्व द्रव्यव अस्ती गुणत्म अस्थि कर्मत्व अस्ति ऐसा इन सब में एक ही प्रकार का चिन्ह है लिंग से अभेदात लिंग का चिन्ह में अभेद होने से और एक बात विशेष अभावात्मे विशेष नहीं रहता ये जो सामान्य है इस सामान्य में विशेष नहीं रहता तद विशेषण अभाव च और इस सद में इस भाव में विशेषण का अभाव है यानी इस भाव में कोई विशेष नहीं रहता नहीं भावे अर्थात जातो जाती में विशेषण तद विशेषण भवती वो विशेषण होता है तस्य एक व्यक्तो गाव अश्वा विशेष्यंते व्यक्ति जो है गाय के रूप में घोड़े के रूप में ये सब विशेष तो हो जाते हैं लेकिन जाति के रूप में सब समान है इसलिए वो समान में विशेष का भाव नहीं होता है न जाति ये जाति जो है वो विशेष को प्राप्त नहीं होता है न जाति ही विशेष्य जाति विशेष को प्राप्त नहीं होता है जाति सामान्य रूप में ही रहता है हाजी कहां से तद विशेषण भवती ये कहते हैं न भावे अर्थात जातो तद न भवति ना को यहां पर जोड़ना कहते हैं भावे अर्थात जातो जाति में तद विशेषण वह विशेषण न भवति नहीं होता है ठीक है जाति में विशेषण नहीं होता है ये कहना चाहते हैं तस् एक क्यों नहीं होता है उसके एक ही होने से जो एक ही है तो उसमें विशेषण नहीं होता है हाँ व्यक्त व्यक्तियां जो है विशेष हो सकते हैं व्यक्त अर्थात गावह अश्वाह व विशेष्यंते गाय अश्व ये सब विशेष को प्राप्त होते हैं न जाति ही विशेष्य जाति विशेष को प्राप्त नहीं होता है गोत्वम अश्वत्वम वैसे गोत्व के रूप में अश्वत्व के रूप में तो विशेषित हो सकते हैं तथव अर्थ विशेष्यन्ते अर्थ भी विशेष को प्राप्त होते हैं जैसे द्रव्य विशेष को प्राप्त हो सकता है गुण विशेष को प्राप्त हो सकता है कर्म विशेष को प्राप्त हो सकता है इसलिए कह रहे हैं तथा अर्था विशेष्यंते अर्थ भी विशेष को प्राप्त हो सकते हैं द्रव्य द्रव्यम गुण कर्म इति नामानि ये सब इस नाम वाले न सत्ता सत्ता विशेष को प्राप्त नहीं होती है परम सामान्य विशेष्य न सत्ता परमान्य असामान्य विशेष्य परंतु जो असामान्य है वही विशेष नहीं ये क्या कहते हैं न सत्ता हाँ परम विशेष्यम पर एक मिनट परम हाँ जी है विशेष्यसाम न विशेष्य ऐसा है परस आ, न, परम परम सामान्यम न विशेष्य परम सामान्य यानी जो परम सामान्य है वो विशेष को प्राप्त नहीं होता है सत्ता हाँ यही ठीक है तस्मात्लिए द्रव्य गुणकर्मसु सत्ता एका द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में सत्ता एक ही है द्रव्येशु द्रव्यव एकम द्रव्यो में भी द्रव्यव एक है गुणेशु गुणत्व एकम गुणों में भी गुणत्व एक है कर्मसु कर्मत्वम एकम कर्मों में भी कर्मत्व एकम सब में एक, एक के रूप में रहता है इस रूप में इन सब में भाव एक ही रहता है इस भाव में विशेषण का अभाव है और इस भाव में इस भाव का चिन्ह लक्षण चि, जो है वो भी एक जैसा है इसलिए भाव एक ही होता है ये कहना चाहते हैं हाँ जी जी सत्तावे नहीं नहीं नहीं ये कहना चाहते हैं तस्मात् सो अर्थो युक्त ये जो इन भाष्यकारों ने जो अर्थ किया है वो अर्थ युक्त नहीं है किंतु ये जो सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वाम भावान इन भाव पदार्थों में ये जो सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व है ये सब प्रत्येक प्रति प्रत्येक पदार्थ के प्रति समानम विधानम एक जैसा विधान है सत्ता में भी आ, क्या रहता बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मतलब भाव में भाव कहाँ से रहेगा वो तो पहले से बता चुके नहीं पंक्ति से ही अर्थ नहीं है वो अर्थ अर्थ निकल वैसा पंक्ति करे वो तो बड़े वैयाकरण है लिखने वाले वो कैसे हाँ भूल से लिख दिया तो अलग बात है पर वो ऐसा है ही नहीं है किन्तु सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वा इन इनका जो भाव है यानी इनके जो पदार्थ है उन पदार्थों में प्रत्येक के प्रति ये समान समाधान है ये कहना चाहते उन सत्तात्मक जो पदार्थ यानी पदार्थ जो है द्रव्य गुण कर्म ये जो पदार्थ इन पदार्थों में सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व होता है प्रत्येक के प्रति इनका अर्थ ऐसा लेना चाहिए ये कहना चाहते ना कि सत्ता में भाव रहता ये कहना चाहते अगर ऐसा करेंगे तो सत्ता में भी मानना पड़ेगा आपको द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व इन सब में मानना पड़ेगा आपके अनुसार अगर अर्थ निकालेंगे केवल सत्ता में क्यों ले रहे हो आप फिर हाँ, द्रव्यत्व गुणत्व तो सत्ता है करेगा द्रव्यत्व गुणत्व न सत्ता है है है ना द्रव्यत्व की सत्ता सत्ता अलग बात है और सत्ता में भाव होना ही अलग बात है अब अलग बात कह रहे हैं अभी हाँ <laughs> पहले अलग बात बोल रहे थे नहीं, नहीं कह रहा अगर सत्ता को यहाँ से हटा दे हाँ हाँ अगर जो जो पर गुनत्तु गुनत्तु सत्ता सत्ता नहीं गुणत्व में सत्ता है ये हमने नहीं कहा आप कह रहे हो हह.. हमने नहीं कहा द्रव्यत्व में सत्ता रहता है तो आप इसका मतलब ये होगा द्रव्यत्व में सत्ता का मतलब सत्ता में सत्ता यानी सामान्य में भी सामान्य रहता है ऐसा ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं द्रव्य गुण में रहना अलग है द्रव्यत्व में रहना अलग है द्रव्यत्व में, में रहता तो ऐसा थोड़ा भाव और सत्ता में कोई फर्क नहीं है मतलब सत्ता को भी भाव कहा जा रहा है द्रव्यत्व को भी भाव कहा जा रहा है गुणत्व को भी भाव कहा जा रहा है इन चारों को ही भाव कहा जा रहा है क्योंकि सारे के सारे भाव है सारे के सारे सामान्य तो है बस केवल अंतर यह किया है ये बड़ा भाव है ये छोटा भाव बस इतना अंतर है क्या जी क्या बोल रहे हैं हाँ बोलिए जो सबसे ऊपर पर, पर सामान्य के लिए जो बोला है हाँ हाँ, तो अब हाँ उसके लिए नहीं नहीं नहीं नहीं मतलब ये कहना चाहते हैं देखिएगा यहाँ पर जो बात कहना चाहते हैं उसको समझ लीजिएगा द्रव्यत्व को ले लो गुणत्व को ले लो कर्मत्व को ले लो इन सब में सत्ता विद्यमान इन सब में सामान्य विद्यमान है आपको भाव या सत्ता पुणा बोल करके सामान्य विद्यमान है बोलो यानी द्रव्य में गुण में कर्म में सामान्य है ठीक है ना तो ये जो सामान्य है ये द्रव्य गुण कर्म में एक जैसा है ये अलग प्रकार का सामान्य है ठीक है ना और द्रव्य अलग प्रकार का सामान्य है गुणत्व एक अलग प्रकार का सामान्य है और कर्मत्व तो एक अलग प्रकार का सामान्य है।, है तो सारे सामान्य तो सामान्य वाला भाव तो सभी में एक जैसा है ना ये कहना चाह रही है द्रव्य, द्रव्य गुण कर्म में सत्ता तो होती है में में द्रव्य द्रव्य गुण गुण कर्म द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व होते हाँ वो जो पर सामान्य है हाँ जी नहीं नहीं नहीं द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है ये अलग चीज है गुणों में गुणत्व होता है और कर्मों में कर्मत्व होता है ठीक है और इन तीनों में जो सत्ता बता रहे हैं ना वो सत्ता यानी द्रव्य है गुण है कर्म है इस है है जो कह रहे हैं ना इसको कह रहे हैं सत्ता अर्थात जाति है है कर्म तीनों में एक जैसा आ रहा है ना इसलिए इसको जाति कहा जाति जो है अलग प्रकार की जाति है जो द्रव्य गुण कर्मों में रह रहा है सब जितने भी द्रव्य है जितने भी कर्म है जितने भी गुण है इन सब में एक ही रह रहा है है है, तो यह व्यापक सामान्य है और द्रव्यू उसकी अपेक्षा से इसका क्षेत्र कम है हाँ अपर सामान्य इसको कहा है तो इस रूप में वो बड़ा उसका क्षेत्र बड़ा है इसका क्षेत्रफल छोटा है लेकिन सबको मिलाएंगे तो है तो इसका एक ही सामान्य तो कहेंगे इन सबको एक ही सामान्य कहेंगे ना तो वो बात बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना अविद्या अविद्या का जो अविद्या का जो भाव है मतलब अविद्या का होना ये अविद्या का होना सब में बराबर है ना सब में बराबर होते हुए भी अविद्या को अलग कह रहे हैं राग को अलग कह रहे हैं गुण द्वेश को अलग कह रहे हैं अभिनिवेश को अलग कह रहे हैं अलग होते हुए भी अविद्या भाव एक जैसा है सबका तो ऐसे ही द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व और सत्ता अलग होते हुए भी इनमें एक ही भाव है ये कहना चाह रहे हैं सामान्य रूपी भाव एक ही है पकड़ में आ गया अब ठीक है सामान्य वही वाला सामान्य जो छह पदार्थ बताए उनमें जो सामान्य पदार्थ बताया उसी की बात यहां पर हो रही है हाँ जी सूत्रार्थ बाकी है ना लिखिए सूत्रार्थ भाव एक ही है सभी में एक ही प्रकार का लक्षण होने से सभी का मतलब द्रव्य गुण कर्म में सभी में एक ही प्रकार का लक्षण होने से और भाव में विशेष का अभाव होने से विशेष का अभाव होने से मैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लक्षण एक समान होने से भा, भाव का लक्षण एक समान होने से भाव में विशेष का अभाव होने से भाव एक ही होता है ऐसा अर्थ लिखिएगा अब दोबारा लिखिए इसको इस रूप में भाव का लक्षण एक समान होने से भाव का लक्षण एक समान होने से भाव भाव का भाव में विशेष का अभाव होने से भाव में विशेष का अभाव होने से भाव एक ही, ही होता है ठीक है अब सूत्रार्थ पूरा हो गया हाँ जी भाव में विशेष का अभाव होने से भाव एक ही होता है ठीक है हो गया आपका हाँ बोलिए तो तो जी तो तो हम्म जी वो प्रकट रूप में रहेंगे प्रकट के रूप में रहेंगे मतलब क्रियाशीलता तो तो तो हाँ जी, हाँ जी। है हाँ जी जी हाँ जी ये आपका अगर ऐसा ही है तो एक विचारणीय बिंदु और आएगा हम्म आत्मा है आत्मा के स्वाभाविक है आत्मा के स्वाभाविक हाँ जी नित्य किस तरह की क्रियाशीलता मतलब प्रलय प्रलय अवस्था अवस्था में या फिर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रलय अवस्था में भी इच्छा अभिव्यक्त होना चाहिए ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने प्रलय अवस्था में रजोगुण में क्रियाशीलता स्वाविक क्रिया और गुण में अंतर है मतलब गुण जो है अभिव्यक्त के मतलब गुण तो है वहां पर इच्छा तो है आत्मा में इच्छा इच्छा का होना अलग चीज है और इच्छा का अभिव्यक्त तो होना अलग चीज है आ, मेरी बात को पकड़ना मतलब इच्छा तो है मेरे में लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूँ इससे ये नहीं कहा जाता कि मेरे में इच्छा नहीं है, मतलब आप ये मतलब आप भी इच्छा है। हाँ हाँ मतलब इच्छा गुण है पर उस इच्छा गुण की अभिव्यक्ति मतलब नहीं होती वहाँ पर पर इच्छा गुण है ना तो ठीक इसी प्रकार से कि प्रलय अवस्था में भी क्रियाशीलता है वह अभिव्यक्त है वहाँ पर देखिए पहले इस बात को समझ लिये गुण की अभिव्यक्ति अलग प्रकार की है क्रिया की अभिव्यक्ति अलग प्रकार की है ठीक है क्रिया हाँ हाँ जी हाँ जीशीलो क्रियाशील हाँ जी वो तो मान रहे जी जी तो फिर उसको हम किस तरह देखेंगे क्रिया को क्रियाशील का मतलब क्रिया उसको गुण नहीं मान रहे क्रिया को क्रिया उसका धर्म है धर्म का मतलब गुण नहीं कहना चाह रहे हम क्रियाशील रहना उसका धर्म है तो मतलब उसका धर्म का मतलब स्वभाव है क्रिया को नहीं क्रिया को नित्य नहीं मानते हैं क्रिया कर्मत्व को नित्य माने कर्मत्व जो जाति है वो नित्य है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है हाँ नित्य निरंतर हो रहा है वहाँ कभी रुकता नहीं है वहाँ पर निरंतर होता रहता है इसी का अर्थ यही क्रियाशील रहना है क्योंकि क्रिया का होना उसका स्वभाव है तो होने तो उससे क्या फर्क पड़ता है उससे कोई अंतर आएगा हमारे को कोई अंतर नहीं आएगा उससे होने तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मतलब मतलब फर्क मुझे तो एक अच्छा और चलिए यहाँ पर तो और में फिर प्रकाश रहेगा? हाँ तो प्रकाश है ना उसमें नित्य है उसमें क्या दिक्कत है रहेगा? नहीं ये अलग बात है देखिए क्रिया का अभिव्यक्त नक चीज है क्रिया तो जब हो रही है ना तो अभिव्यक्त हो रही है वो क्रिया क्रिया को और गुण को एक मत मानिए गुण जो है होते हुए भी अभिव्यक्त नहीं होते हैं पर जब क्रिया क्रियाशील है इसका मतलब वहां अभिव्यक्त हो रहा है वहां पर क्रिया की अभिव्यक्ति को बताया जा रहा है वहां पर वो क्रिया सदा अभिव्यक्त रहता है वहां पर तभी उसको क्रियाशील कहना उचित है अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसको क्रियाशील थोड़ा कहेंगे क्रियाशील नहीं कह सकते तो वहां पर भी प्रलय अवस्था में भी वो क्रियाशील है पर वो जो क्रिया है वो बुद्धिपूर्वक नहीं होती है हाँ हाँ वो बुद्धिपूर्वक हाँ। क्रिया नहीं होती इसलिए उस क्रियाशील के होने से ना हानि है ना लाभ है हमारे लिए हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आज कर्म है। गुण, नहीं है गुण नहीं है पक्का है इसमें क्या दिक्कत है क्रियाशील रहना उसका स्वभाव है तो क्रिया अपने आप में कर्म है क्रिया क्रिया जो बोला जा रहा है वो क्रिया ही उसका स्वभाव है कर्म है कर्म को ही क्रिया के रूप में बोला जा रहा है हाँ योग दर्शन में भी है सांख्य दर्शन में भी होगा दोनों समान शास्त्र है कोई दिक्कत नहीं हाँ जी हाँ परीक्षा के बारे में अभी बताना ही था मेरे को तो आपका ये पहला अध्याय पूरा हो गया अब परीक्षा कितने दिन परीक्षा के लिए आपको कितने दिन चाहिए ज्यादा नहीं एक सप्ताह हाँ मतलब एक सप्ताह तो बहुत ज्यादा है ना ये तो बहुत कम सूत्र है ना कितने सूत्र है ये ये इसमें सत्रह सूत्र है और उसमें इकतीस 48 सूत्र है हाँ 48 सूत्र है इसके लिए एक सप्ताह की मेरे विचार से कोई आवश्यकता नहीं सूमादु। तो, यानि? से दी है तो यानी <laughs> अच्छा अच्छा अच्छा मतलब आप लोग कितने दिन चाहते हैं मेरा कोई मत नहीं नहीं, मत की बात नहीं मान लो अगर आप अगर आपकी अपनी अभिव्यक्ति भी तो कर सकते हैं ना मत हो ना वो एक अलग बात मतलब आपको कितने दिन चाहिए जिससे की आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और की छोड़ दीजिए आप अपनी बात बताइए आपके लिए तीन दिन पर्याप्त है हाँ जी चार दिन आपको भी दे सकते <laughs> आप तो कल विदेश हाँ जी कितने दिन चाहिए दिन नहीं। दिन नहीं। दिन दून दून दून तीन दिन मतलब चार दिन आपका तीन चार कोई चार है हाँ जी प्रभुलाल जी एक हफ्ता अच्छा अच्छा ठीक तो है आप लोगों के लिए दिक्कत है आपको कोई दिक्कत नहीं है सात दिन किस लिए आज क्या बार है मंगलवार है बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम यानी छह दिन मतलब पांच दिन पांच दिन होगा छठे दिन आप देना चाहते हैं तो हमारा उनका नहीं है उनके उन्होंने सोमवार <laughs> सोमवार मतलब सोमवार इसलिए बोला है यानी <laughs> आप एक सप्ताह कह रहे हैं ना और वो लोग कोई एक दिन कह रहे हैं एक कोई तीन कह रहे हैं कोई चार कह रहे हैं नहीं अगर मेरे कोई आपत्ति नहीं छह दिन की जगह सात दिन हो जाएगा एक ही दिन का अंतर है ना तो आप सात दिन भी ले लो क्या फर्क पड़ता है आप आराम से बढ़िए इन सब सूत्रों मैं आप लोगों के लिए कह रहा या हूं यानी सारे सूत्र याद कर लीजिएगा नहीं सारे सूत्र याद कर लीजिएगा और आराम से बढ़िया ढंग से लिख लीजिएगा अभी इतने दिन मिल रहे तो खाली क्यों बैठेंगे याद करो न आपको शैली की बताने क्या जरूरत है आपने न्याय दर्शन की परीक्षा दी है उसी शैली से आएगा हाँ जी तरीका और क्या हो यही सूत्र इसी के बारे में पूछेंगे तो पता होगा इसमें से हाँ जी और क्या इसमें इस किस तरह से आ, आप तो पत्र बता दीजिए कोई मतलब सूत्र बताएंगे आप आ, थोड़ा सा सूत्र देंगे इस सूत्र की व्याख्या कर दीजिए और पूरा सूत्र लिखो सूत्र की व्याख्या कर लो इस तरह का आ सकता है अथवा सिद्धांत के रूप में आ सकता है की आप इसके मतलब आप छह पदार्थों के बारे में वर्णन करिएगा ऐसा भी आ सकता है आ, ऐसा भी आ सकता है भाव किसे कहते हैं ठीक है ना ऐसा भी आ सकता है विशेष किसको कहते हैं ऐसा भी आ सकता है कि आ, कर्म क्या होता है मतलब ये इस प्रकार का रहेगा रहे तो रहे क्या थी थी जो रहे थी थी। नहीं नहीं ऐसा है जो बातें आपको यहाँ पर बताई गई ठीक है और जो सिद्धांत आपके सामने रखा गया है और जिस तरह की व्याख्या रखी गई है उसी के अनुरूप ही तो लिखेंगे आप अपना स्वतंत्र मत परीक्षा में कैसे लिखेंगे नहीं तो जैसे जी ने भी लिख करवाया है है और भी भी लिखा हाँ आप यू लिख सकते हैं कि उस लेखक के आधार पर नहीं ये नहीं है और इस हाँ जी तो इसका मतलब वही है ना आप स्वतंत्र कर रहे हैं ना तो वो नहीं होगा तो तो ना वो तो उदयवीर जी कैसा आप ब्रह्म मुनि जी के अनुसार आपको लिखना है क्योंकि ब्रह्म मुनि जी के अनुसार आप पढ़ रहे हैं तो इन्हीं के अनुसार लिखेंगे अब तो आप आप क्या कहते हैं प्रशस्त पाद भाष्य के अनुसार लिखे ये थोड़ी जलेगा पढ़ना ही नहीं है उसका भी हाँ जी उसका अर्थ आपको आपने पूछा उसके बारे में आपको समाधान भी किया कल उनका एक सामान्य विशेष अच्छा ये सूत्र चार बार आया ना तीन चार बार, चार, चार, बार चार बार आया चार बार आया तो उनका प्रश्न है कि अगर मान लीजिए यही सूत्र आप देते हम कैसे अर्थ कैसे लिखे किसके अनुसार लिखे उनका ये प्रश्न था तो इसका समाधान मैंने दिया था कल मैं केवल यही थोड़ा लिखूंगा सामान्य विशेष अभाव एन अच्छा इसकी व्याख्या करो ऐसा थोड़ा कहूंगा एक बात के लिए नहीं आप लिख सकते उनके लिए कठिन है ना मैं समझ रहा हूँ तो मैं समझ तो रहा हूँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं ना इस तो मैं उनके लिए बात कही अगर मैं उदाहरण के लिए यही सूत्र देता तो मैं वो स्पष्ट करूँगा इस सूत्र को आप गुण के अनुसार लिखिएगा स्पष्टीकरण करूंगा ना या कर्म के अनुसार लिखिए या द्रव्य के अनुसार लिखिएगा ऐसा बोलूंगा इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं आपने प्रश्न किया था कल इसका समाधान भी किया था फिर क्यों पूछ रहे इसका आ कल जब आपने कल पूछा था भी भी भी को आ है। तो वो उसी के अनुसार ये भी है ना चलिए कोई बात नहीं समाधान हो गए ना अच्छा और किसी को परीक्षा से संबंधित कुछ पूछना है मतलब आप लोगों को कोई शंका आदि हो लूंगा मेरे कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ जी जिनकी आवश्यकता वो आ जाएंगे ठीक है मैं यहाँ आ जाऊँगा और पूछने जिनको पूछना पूछ लेंगे नहीं लगता ठीक क्या हाँ जी हाँ जिनको जी जी कुछ और लगता है कई बार बोलते थे मुझे क्या लगती है सिद्धांत स्पष्ट नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मेरे को क्या आपत्ति का मतलब जो व्याख्या की शैली में आपत्ति नहीं तो है सिद्धांत तो वही है ना जो बताया जा रहा है मान लीजिएगा आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं या इस रूप में भी समझ सकते हैं मतलब समझने के प्रकार में अंतर आ रहा है ना वो तो अंतर तो रह सकता है ना उस अंतर से सिद्धांत तो में थोड़ा भेद करवा रहे हम लोग सिद्धांत तो हमने ये स्थापित किया है कि अनेक कर्म मिलकर के संयोग को उत्पन्न करते हैं एक संयोग ठीक है ना अब आप इसी रूप में लिखिएगा ना क्या आ रहा है और आप ये कहेंगे प्रश्न हमारा वो है ही नहीं है आपसे यह प्रश्न किया जा रहा है क्या अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग को उत्पन्न करते हैं तो आपका उत्तर ये होना चाहिए हाँ अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग उत्पन्न करते हैं यहाँ का समस्या आ रही है अब ये कहना चाहते नहीं जी अनेक कर्म मिलकर के अनेक संयोगों को भी उत्पन्न करते हैं करते हैं ना वो भी करते हैं वो हमारा प्रश्न ही नहीं है तो आपको समस्या वहां आएगी ना जहां सिद्धांत में भेद आएगा सिद्धांत में तो कोई भेद आ ही नहीं रहे ना आप अभी तक कोई सिद्धांत में भेद आया नहीं और थोड़ा बहुत आया था उसका समाधान हो गया था ठीक है तो आपके मन में कहीं पर सिद्धांत के भेद आया तो आप प्रश्न कर लीजिएगा मेरे को बता दीजिएगा मैं यहाँ आऊंगा आप लोग पूछ लीजिएगा जिन जिन को आना है तो मेरे कोई आपत्ति नहीं परीक्षा तो सुबह ठीक रहेगा अच्छा आपकी कक्षा होती है अन्य दर्शन वालों की भी कक्षा होती है हाँ तो मध्यान्होत्तर ही हो जाए पर मध्यान्होत्तर फिर वो डेढ़ बजे से होगा नहीं, नहीं नहीं नहीं वो दिनचर्या में व्यवधान उत्पन्न होगा मध्यान्होतर का मतलब भोजन कर लें आप और विश्राम आप आधा घंटा करना तो कर लीजिएगा और नहीं करना है तो नहीं करिएगा और डेढ़ बजे बैठ जाइएगा हाँ डेढ़ से साढ़े चार बहुत है ढाई साढ़े तीन साढ़े चार थे थे थे हाँ हाँ, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं ठीक है मतलब दो से पांच बजे तक करना चाहते हैं ठीक है कोई बात नहीं कोई तो बात नहीं पर आगे की दिनचर्या में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, चाहिए। तो बात बात बात बात अच्छा अच्छा तो सब तक आप चले जाएंगे यहाँ से हाँ ठीक है फिर तो कोई दो से कर लीजिएगा जी दो ठीक है कोई बात नहीं दो से कर लो दो से कर लो कोई पांच से पहले भी लिख के जाएगा ना ठीक है।, है अच्छा अब कौन दे रहे हैं आप दे रहे हैं परीक्षा आप आप आप, आप आप आप आप भी भी भी दे दे दे रहे रहे रहे हैं हैं हैं परीक्षा दो सोचना क्या पड़ेगा परीक्षा दोगे तभी तो तैयार करोगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ोगे और सब धरा रह जाएगा जब आप तैयारी करेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा ना परीक्षा देने में लाभ है सदा ना देने में सदा हानि है याद रखना किसी को आप पढ़ रहे हो तो परीक्षा देने से कुछ तो मेहनत करोगे उसमें यह सोचना ही नहीं है कि भाई मेरे को अंक कम आएगा तो क्या होगा आने दो ना लेकिन योग्यता तो बढ़ रही है ना ना देने की अपेक्षा परीक्षा दे करके योग्यता बढ़ रही हो तो परीक्षा दे देना चाहिए ठीक है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ लोग लो दे रहे हाँ जी आप देना चाहते हैं हाँ दे दीजिए मेरी क्या आपत्ति है दे दीजिए ठीक है मतलब दूसरे अन्य के कोई प्रश्न आएंगे तो लिख लेना नहीं आएंगे तो नहीं लिखना यही हो सकता है क्या हाँ तो कोई बात नहीं आप भी दे दीजिएगा नहीं अच्छा कोई बात नहीं ठीक है चले हम ओंकार हो गया हाँ जी क्या कह रहे हैं फाइनल तो वही है हाँ सात दिन आपने कहा तो कोई बात नहीं सात दिन दे देते हाँ वो आप बताएंगे हाँ जी आप मंगलवार को देना चाहेंगे बुधवार को मंगलवार को मंगलवार को देंगे ठीक है आज मंगलवार है आज मंगलवार है नहीं आप बुध को देना तो बुध को दीजिए कोई आपत्ति नहीं जाते थे जाते थे जाते। नहीं मेरे को बोलने को तो क्या मैं तो कल देने के लिए बोल दूंगा लेकिन आप नहीं देंगे ना वो तो एक दिन में मेरे क्या आपत्ति है आप बुधवार ठीक है बुधवार को दे दीजिए वापस कब आ रहे हैं हाँ तब तो कोई बात ही नहीं, बड़ी, नहीं। ठीक है ठीक है कोई बात नहीं नहीं मतलब आप आपके आने तक तो फिर जब आप आएंगे हाँ ठीक है ठीक है बुधवार को दे दीजिएगा सात दिन पूरे हो जाएंगे एक नौ लोग हो गए ना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस लोग हो गए आपसे दस हो गए हाँ जी क्या कह रहे हैं नहीं बस दो एक दो तीन को छोड़ सब दे रहे हैं। तीन व्यक्तियों को छोड़कर के सभी दे रहे हैं हाँ जी हाँ <laughs> जी <laughs> किन से लिखना नहीं वो नहीं ऐसा नहीं है वो तो लिखने के ऊपर निर्भर करता है कोई बहुत अच्छा समझ करके भी नहीं लिख पाता है और कोई बहुत अच्छा लिख करके भी समझ नहीं पाता है दोनों अलग अलग स्थितियां हैं मतलब लिखने वाले बहुत बढ़िया लिखते लेकिन समझ नहीं पाते उसको बट रट करके लिख सकते हैं ना ऐसे समझने वाले बहुत बढ़िया समझ रहे लेकिन लिख नहीं पाते है नहीं लिखने के अनुसार दोनों <laughs> दिया था। वो तो हम समझ लेंगे ना कि मतलब कौन समझ रहे हैं कौन नहीं समझ पा रहे हैं वो तो पता ही लगी रहा है ना उसमें तो कोई बात ही नहीं आ, वो तो कोई बात नहीं वो तो लिखने में तो कम से कम पता लग जाएगा ना कोई बोलने नहीं सकते हैं लिखते बढ़ अच्छा लिख सकते हैं जैसे प्रभुलाल जी बहुत बढ़िया लिखते हैं लेकिन अभिव्यक्त तो बोलने बोल के समय नहीं बोल पाते हैं। ये न्याय दर्शन में बहुत अच्छा अंक ला रहे हैं पहली परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाए दूसरी परीक्षा में भी ये दूसरे स्थान पर अंक लाए तो ये लिखते बहुत बढ़िया है पर जब पूछते हैं तब नहीं बता पाते हैं अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है तो हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है कोई रटने में बहुत कुशल होता है कितने ही रटवा दो लेकिन समझ नहीं पाता है जो समझ पाता है और वो रट नहीं पाता है हाँ जी ओम का उच्चारण कर लेते हैं समय पूरा बहुत हो गया ओम ओम, ओम। सबको प्रणाम